तीसरा प्रश्न मैं संसार को जगाना चाहता हूं क्या करूं रामतीर्थ पहले खुद तो जागो संसार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ क्यों लोगों के पीछे पड़ना चाहते हो ये तरकीबें हैं हमारे मन की खुद जागना नहीं चाहते तो चलो दूसरों को जगाएं इससे एक भ्रांति बनी रहती है कि जागरण के महाकारी में लगे दूसरों को जगा रहे लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं अभी अपनी सेवा कर नहीं पाए लोग दूसरों को प्रेम कर रहे हैं अभी अपने से भी प्रेम जगा नहीं लोग बांटने चले और भीतर भी संपदा का जन्म नहीं हुआ गीत गुनगुनाने की आकांक्षा है मगर भीतर इतना रस उमगा है कि गीत बन सके बांसुरी तो बजाओ जरूर बजाओ मगर स्वर कहां से लाओगे बासे उधार स्वर किसी को जगाने के लिए सहयोगी नहीं हो सकते रामतीर्थ अभी तुम नए नए सन्यासी हो अभी चार दिन भी तो नहीं हुए सन्यासी हुए अभी चार दिन पहले तुम सोए हुए थे पूछते थे कि मैं कैसे जागूं, और अब तुम संसार को जगाने का सोचने लगे मन की चालबाजियों से सावधान रहना मन बड़ा चालबाज है बड़ा पाखंडी मन बड़ा राजनीतिक है मन चाणक्य है मन मैक्यवैली है मन इतना कुशल है धोखे देने में कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जेब काट गया तुम्हें कानो कान खबर ना होगी तुम्ही को धोखा दे जाएगा अभी तुम्हें जागना है हां तुम जाग जाओगे तो पूछने की जरूरत ना पड़ेगी कि लोगों को कैसे जगाऊं जिस विधि से तुम जागो उसी विधि को लोगों को भी जतला देना अभी पूछते हो क्योंकि खुद तो जागे नहीं हो अभी खुद तो गहरे सो रहे हो गौर से सुनता हूं तो तुम्हारी नींद की घुर्राहट मुझे सुनाई पड़ती एक बार में ट्रेन में सफर कर रहा था कोई 15-20 साल लगातार सफर करता रहा पूरे मुल्क की, लेकिन वैसा मौका एक ही बार आया अद्भुत मौका था चार ही व्यक्ति थे हम एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में मगर क्या संयोग कि मेरे सामने की नीचे की बेंच पे जो आदमी था वो घुर रहा है मगर वो कुछ भी नहीं उसके ऊपर की बेंच का जो जवाब दे कि पहले वाला बिल्कुल ऐसा लगे कि शांत सो रहा है और मेरे ऊपर की बेंच वाला जो था उसने तो दोनों को मात कर दी है ऐसे सुरताल में जवाब सवाल जैसे कव्वाल करते ना कव्वाली अकेला मैं परेशान जब मुझसे कुछ ना सूझा तो मैंने जागे जागे इतने जोर से घुराना शुरू किया कि वो तीनों जाग गए मुझसे बोले भाई साहब आप क्या कर रहे हैं मैंने कब और क्या करूं तुम तीनों मुझे सोने नहीं देते नींद वालों को ना जीतने दूंगा यह मेरा धंधा है हालांकि मुझे नींद तो तुम आने नहीं दोगे मगर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा और तरकीब मुझे पकड़ में आ गई मैं भी घुर्राऊंगा या तो तुम घुर्रा ना बंद करो या फिर रात भर की तैयारी कर लो और स्वभाव था तुम तो नींद में घुर रहा हो इसलिए तुम्हारी एक सीमा है मैं तो जागा हुआ घुर रहा तो मेरी कोई सीमा नहीं मैं तुमको नहीं जगाऊंगा इसमें आसपास के जो कंपार्टमेंट में उनके लोगों को भी जगा दूंगा अगर तुम लोगों की तरफ गौर से देखो तो रास्ते पर चलते हुए भी वे घुर रहे हैं काम करते हुए भी घुर रहा है नींद तो लगी है सतत लगी है आंखें खुली हो इससे क्या होता है आंखें खुले खुले भी लोग सोए हुए हैं मनोवैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि दुनिया में कारों ट्रकों बसों के जो सर्वाधिक एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं दो बजे से चार बजे रात के बीच और जो अनुभव खोजबीन से पता चला वो बड़ा आश्चर्यजनक है वो अनुभव यह है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं में ऐसा नहीं होता कि दो और चार के बीच नींद का समय होता है तो ड्राइवर सो जाता नहीं उसकी आँख खुली रहती और नींद लग जाती आँख खुली रहती ख तो बिल्कुल खुली रहती लेकिन पथरा जाती उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ता आंख चूंकि खुली रहती इसलिए ड्राइवर को यह भी शक पैदा नहीं होता कि मैं सो गया हूं सो वो गाड़ी चलाया जाता है और उसे दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता सर्वाधिक दुर्घटनाएं इस कारण होती हैं, अगर ड्राइवर को यह भी पता चल जाए कि मेरी आंख बंद हो गई तो वो रोक दे गाड़ी मगर आंख खुली है अभ्यास बस आंख खुली पुराना अभ्यास आंख खुली लेकिन भीतर नींद इतनी गहरी हो गई कि खुली आंख पर भी छा गई आध्यात्मिक अर्थों में संत ये सदा से जानते रहे हैं कि तुम सब जागे हुए भी सो रहे हो कृष्ण ने प्रसिद्ध वचन कहा है उससे विपरीत वचन भी ख्याल में रख लेना वो भी उतना ही सत्य है। कृष्ण ने कहा है या निशा सर्वभूतायाश्याम जागृति संयमी जो सबके लिए अंधेरी रात है, जब सब सो जाते तब भी संयमी समाधिस्थ योगी योगस्थ जागा होता है। ये आधा वचन योगी सोया सोया भी जागा होता है उसकी आंख बंद होती है मगर भीतर जागरण होता है अयोगी जागा जागा भी सोया होता है ये दूसरा हिस्सा है उसका जो कृष्ण ने नहीं कहा लेकिन मैं चाहता हूं ये तुम याद रखना ये तुम्हारे ज्यादा काम का है पहला तो तुम्हारे किस काम का जब योगी बनोगे तब उसका अर्थ समझ में आएगा दूसरा हिस्सा तुम्हारे ज्यादा काम का है कि तुम आंख खोले खोले भी सोए हुए हो हु। रामतीर्थ मत पूछो अभी कि संसार को जगाना चाहता हूं यह भी अहंकार है ये अहंकार की नई यात्रा कि मैं संसार को जगा के रहूंगा पहले तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो फिर देखा कि प्रधानमंत्री बुरी तरह पिट जाते अभी देखिए मोरारजी भाई की कैसी गति हो गई दुर्गति हो जाती देखा कह रही ये काम ठीक नहीं और चरणसीन कितने देर तक नहीं पिटेंगे कहना मुश्किल महीने भर भी बच जाए पिटाई तो काफी तो तुमने सोचा होगा रामतीर्थ के सन्यासी ही ले लें अब तो मुरारजी भाई भी सन्यास लेने की विचार कर रहे हैं पूना के एक अखबार ने तो सुझाव दिया है कि यही रजनीश आश्रम के सामने संन्यास खोल देना आश्रम खोल दें तो अच्छा रहे बात मुझे भी जची यही कोरेगांव पार्क में खोलें तो बड़ी कृपा तुमने सोचा होगा कि कोई सार नहीं दिल्ली में रामतीर्थ दिल्ली ही रहते देख देख दिल्ली का नाटक नौटंकी घबरा गए होंगे सोचा कि चलो पूना सन्यासी हो गए लेकिन पुरानी भ्रांतियां अभी सिर पे सवार हैं अब सारी दुनिया को जगाना है संसार को जगाना है जिसको सोना है उसे सोने दो अभी तुम जागो अभी सारी चेतना और सारी ऊर्जा को अपने ही जागरण में लगा दो हां तुम्हारी प्रतिभा सजग हो जाए तो तुम कुछ रास्ता निकाल सकोगे निश्चित निकाल सकोगे सभी जागने वालों ने दूसरों को जगाने का रास्ता निकाल लिया लेकिन जागने के बाद तब फिर यह अहंकार की उद्घोषणा नहीं होती ये फिर प्रेम का आंदोलन होता है प्रेम की अभिव्यक्ति होती दक्षिण में तेनाली तेनालीराम की बहुत कहानियां प्रचलित जैसे उत्तर में बीरबल ऐसे दक्षिण में तेनाली राम। बूढ़े तेनाली राम के घर में चोर घुसे बेचा बूढ़ा बेचारा बूढ़ा बला क्या करता लड़ भी नहीं सकता और न चिल्ला सकता वरना वे चोर उसकी जान ही ले लेते लेकिन लेकिन राम बड़ा बुद्धिमान आदमी था दक्षिण में उसकी बुद्धिमत्ता की बड़ी प्यारी कहानियां उसने एक अद्भुत होशियारी की जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाकर जगाया और चुंबन लेकर बोला प्रिय यदि हमारा एक लड़का होता तो उसका नाम हम क्या रखते बुढ़िया चौंक बोली सठिया गए हो क्या आधी रात को नींद खराब करके ये कहां का सवाल पूछ रहे इस उम्र में अब कहां लड़का जिंदगी तो चली गई लड़का ना हुआ अब इस बुढ़ापे में लड़के का विचार कर रहे हो उसमें हो कि सपना देख रहे हो तेलानी राम ने कहा कि नहीं नहीं मजाक नहीं करता मैं उसका नाम डब्बू जी रखता चोरों ने बूढ़े बुढ़िया का प्रेरणा सुना तो उन्हें बड़ा मजा आया डब्बू जी लड़के का नाम वे छिपकर और गौर से सुनने लगे तेनालीराम ने फिर बुढ़िया को आलिंगन में बांध के कहा डार्लिंग यदि अपना एक लड़का और होता तो उसका क्या नाम रखती पत्नी बोली आश्चर्य है तुम इस उम्र में कहा की बातें कर रहे हो शराब तो नहीं पी गए आज होश में आओ एक तो हुआ नहीं दूसरे का नाम सोच रहे हो बूढ़ा बोला मैं तो उसका नाम चंदूलाल रखता चोरों को तो इस रोमांस में बड़ा रस आने लगा तेनालीराम ने अपने तीसरे बेटे का नाम नसरुद्दीन और चौथे का नाम मटका रखा बुढ़िया ने तो कहा कि तुम सन्निपात में हो तुम बकवास ना करो अब तुम सो जाओ अब पांचवे की बात ही ना छेड़ो लेकिन वो मानी नहीं वो फिर पत्नी से बोला मान लो कभी अपने घर में चोर घुसते तो मालूम मैं क्या करता देखो इस तरह खिड़की में से बाहर मुंह निकाल के चिल्ला था तेनालीराम ने सचमुच खिड़की से मुंह निकालकर जोरों से चिल्लाया डब्बू जी चंदूलाल नसरुद्दीन मटका नाथ दौड़ो दौड़ो घर में चोर घुसे तेनालीराम के सारे पड़ोसी डंडा लेकर आ गए उन्होंने चोरों की अच्छी मरम्मत की ये सब उसके पड़ोसियों के नाम थे कुछ ना कुछ रास्ता आ ही जाएगा तुम तो जागो सदियों सदियों में बुद्ध पुरुषों ने बहुत उपाय खोजे लोगों को जगाने के अलग अलग उपाय खोजे भिन्न भिन्न विधियां खोजी तुम भी खोज लोगे मगर पहले तुम्हारा बुद्धत्व तो फलित हो उसके पहले इन व्यर्थ बातों में मत पड़ो उसके पहले ये बातें संपात की बातें इनका कोई मूल्य नहीं जागो तुम्हारे जागरण में से ही सूत्र निकल आएंगे कि तुम दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाओगे तुम्हारा जागरण ही दूसरों को जगाने के लिए आधार बन जाएगा तुम्हारे जागरण की हवा औरों को भी जगाने लगेगी जैसे सुबह की ताजी हवा नींद को तोड़ने लगे कि सुबह की सूरज की किरण तुम्हारे कक्ष में आ जाए और तुम्हारे चेहरे को छूले और उसकी गर्माहट और तुम्हारी नींद टूट जाए रास्ते मिल जाएंगे मगर अभी चिंता दुनिया की, की तो तुम और सो जाओगे मैं तुम्हें समाज सेवक नहीं बनाना चाहता और ना मैं तुम्हें समाज सुधारक बनाना चाहता और न मैं चाहता हूं कि तुम कोई दुनिया भर में क्रांति करने के महान अभियान में लग जाओ मैं तुम्हें छोटा सा काम दे रहा हूं लेकिन सबसे बड़ा काम है वह तुम आत्म क्रांति में लगो आत्म क्रांति ही एकमात्र मौलिक क्रांति है और उसी क्रांति के आधार पर जगत में कोई दूसरी क्रांति हो सकती जब तक आत्मक्रांति नहीं होती सभी क्रांतियां असफल है आखिरी प्रश्न मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा दिन ब दिन प्यास बढ़ती जाती यह प्यास कहां से उठती प्यास में आनंद और दर्द दोनों कैसे यह समझाने की अनुकंपा करें प्रेम मीनाक्षी प्रेम में पीड़ा भी होती आनंद भी होता यह प्रेम का विरोधाभास है प्रेम में पीड़ा होती है जैसे गुलाब की झाड़ी में कांटे होते और प्रेम में आनंद होता है जैसे गुलाब की झाड़ी पर फूल होते लेकिन प्रेम की पीड़ा बड़ी मधुर है प्रेम की पीड़ा भी बड़ी प्यारी है केवल धन्य भागियों को उपलब्ध होती प्रेम का दर्द दर्द ही नहीं दवा भी है अभागे तो वही हैं जिन्होंने प्रेम की पीड़ा नहीं जानी जिनके भीतर कभी प्यास नहीं उठी भीतर की प्यास तूने कहा मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा यह प्यास बाहर की नहीं है ये प्यास भीतर की है और ये जो आंसू तेरी आंखों से बरस रहे हैं यह पीड़ा जिसने तेरी आंखों को सावन भादों बना दिया अहो भाव है, अहोभाव है कृतज्ञता है इजिप्त की पुरानी कहावत है कि तुम परमात्मा को चुनो इसके पहले परमात्मा तुम्हें चुन लेता है तुम गुरु को चुनो इसके पहले गुरु तुम्हें चुन लेता है उसकी धीमी धीमी पग ध्वनि तुझे सुनाई पड़नी शुरू हो गई और जब उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ती है जैसे कि चौके से आती हुई सुस्वादु भोजन की गंध नासापुटों को छुए तो और भूख लगाती भूख ना भी लगी हो तो भूख लगाती ऐसी जब उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगती ऐसे जब गुरु का सानिध्य मिलने लगता है तो गहन भूख लगती गहन प्यास जगती ऐसी प्यास जो इस जगत की किसी भी चीज से बुझेगी नहीं बाहर उसको बुझाने का कोई उपाय ही नहीं तेरे भीतर ही वह जल स्रोत फूटेगा जो उसे बुझाएगा तेरे भीतर ही वह झरना टूटेगा जो तृप्त करेगा लेकिन यह शुभ घड़ी इसका स्वागत कर, इसे समझने की चिंता में मत पड़ इसको कोई कभी नहीं समझ सका प्रेम को कौन कब समझ सका है प्रेम की प्यास को कौन कब समझ सका है चंदा की शादी है चांदी की रातें हैं तुमसे कुछ कहने को अधरों पर बाते हैं फागुन की रातें झिलमिल से तारे तो आतिश अनारों से उजली पोशाकों में बादल कहारों से नवबाली डोली में दूल्हे से चांद को लेकर जो जाते हैं धरती को भाते हैं फागुन की रातें नदियां पातुर्नी सी पायल बजाती हैं समिन सी गेहूं की बालें लजाती हैं दर्शक समूहों से पेड़ों के कुनबे कोलाहल करने को हिलडुल कर गाते हैं फागुन की रातें गंधी की लड़की सी बेला चमेली है खुशबू सा यौवन ले फिरती अकेली है बाराती लड़कों से गेंदे के फूलों पर कनखी ही कनखी में कर जाती गाते हैं फागुन की रातें खेतों के लावे मसालों से जलते सिसरा के झोंके तरणियों से चलते पीपल के पातों को तासे सबस्ता सब सुन अनगिन अनब्याहे से मन दुख दुख जाते हैं फागुन की रातें सुब घड़ी आई फागुन की रात आई राम से विवाहने का क्षण आया इसलिए प्यास चिखी इसलिए आंखें सावन भादु हो गई लेकिन ये आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती हैं। इन आंसुओं का अभिनंदन करो इन आंसुओं को समझने मत जाना क्योंकि विश्लेषण सभी चीजों को छुद्र कर देता है और विचार केवल सतह को छूता है गहराइयां विचार को उपलब्ध नहीं होती इन आंसुओं को लेके किसी केमिस्ट के पास मत चली जाना मीनाक्षी समझने की यह आंसू क्या है क्योंकि केमिस्ट की दुकान पर तो चाहे आंसू प्रेम के हों चाहे क्रोध के चाहे दुख के चाहे आनंद के सब एक जैसे अंधेर नगरी वहां तो कुछ मोलभाव में भेद ही नहीं टकाजी टकाशेर खाजा अंधेर नगरी अनुबूझ राजा विचार के जगत में तो बटखरे एक से हैं वहां कोई तौल अलग अलग नहीं होती ये तो बड़ी सूक्ष्म तौल पर तय होगा कि आंसू भिन्न हैं, आनंद के आंसू भिन्न होते दुख के आंसुओं से वैज्ञानिक अर्थों में नहीं धार्मिक अर्थों में रहस्यात्मक अर्थों में आनंद के आंसुओं में एक काव्य होता है एक रस होता है आंसू नहीं होते मोती ही होते मोतियों से भी ज्यादा कीमती मोती तैयारी कर आगे की सोच विचार में ना पढ़ क्या हो रहा है जो हो रहा है होने दो यहां तो बहुत कुछ अनहोना होना है इसलिए मैं हूं इसलिए तुम हो इसलिए यह सत्संग है इसलिए ये मधुशाला है इसलिए पियकड़ों की जमात है जो नहीं होता वह होना है जिसके होने का कोई कारण नहीं है वह होना है जिसके होने के लिए कोई विधि विधान नहीं खोजा जा सकता वह होना है अनघट घटना है फागुन की रात आ गई बारात आने के क्षण आ गए बिन देखे ऐसी लगन लगी दर्शन होगा तो क्या होगा सुनता हूं रूप गर्वीता है धरती पर पांव नहीं पड़ते वह नशा चढ़ा अपने पन का औरों पर नैन नह, नहीं, नहीं मुड़ते सिंगार समय उसके सन्मुख दर्पण होगा तो क्या होगा सुनता हूं उसकी पलकें बिन आंजे ही कजराली हैं द्रग नीले इतने सागर की जैसे गहराई पीली है जब उसकी बड़री आँखों में अंजन होगा तो क्या होगा सुनता हूँ उसके अधर सुधर फूलों को हंसी सिखाते उसकी वाणी से वर पाने सरगम के स्वर ललचाते जब जब उन अधरों पर जब प्यार भरा गायन होगा तो क्या होगा मन में कोई कामना जगे दर्शन न करूं तो अच्छा है उसकी पूजा करते करते मैं अगर मरूं तो अच्छा है जब अहम रूप का पिघल मुझे अर्पण होगा तो क्या होगा यह तो शुरुआत है अभी यह तो प्रेम के पहले पहले कदम है सोच विचार छोड़ो मीनाक्षी चलो निर्विचार में चलो भाव के लोक में क्योंकि भाव का लोक ही उसका द्वार है बिन देखे ऐसी लगन लगी दर्शन होगा तो क्या होगा अभी तो उस परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ अभी तो बहुत दूर से मेरे द्वारा तुमने परमात्मा की प्रतिध्वनि सुनी अभी बांसुरी नहीं सुनी बांसुरी की अनुगूंज पहाड़ियों में झीलों में हो रही वह सुनी अभी चांद नहीं देखा झीलों में बना प्रतिबिंब देखा है बिन देखे ऐसी लगन लगी दर्शन होगा तो क्या होगा तैयारी करो कुछ महत्व होने के करीब है आज इतना है